नारायण नारायण मार्च सात आज का विषय गृहस्थी की लगन में से थोड़ी तो भगवान के लिए हो हम सामान्यतः विवाह करने को ही ग्रहस्ती समझते हैं विवाह बहुत पवित्र संस्था है जिस उसमें दो जीवों का उद्धार है जिस प्रकार गुरु और शिष्य का संबंध होता है मतलब कि दोनों का मत समान होता है उसी प्रकार पति पत्नी का संबंध हो पत्नी अपना सर्वस्व पति को समर्पित करती है इसी में सत्य पवित्रता है जब विवाह की की की पवित्रता नष्ट होगी, तब मानों की अपने धर्म नींव ही जाएगी। हमारी ऐसी धारणा होती है कि जब विवाह किया है तो सुख की प्राप्ति होगी ही हम कहते हैं कि जो जो जो भगवान ने निर्माण किया है वह सब मेरे सुख के लिए ही है वस्तुता एक ही वस्तु होगी और वही सबको उपलब्ध होनी चाहिए ऐसा मानेंगे तो अकेले को ही वह वस्तु पूर्ण रूप से कैसे प्राप्त होगी पत्नी कहती है मैंने मायके में 16 साल तपस्या की है और अब इनके पल्ले पड़ी हूँ तो पति का कर्तव्य है कि वह मुझे सुख दे बच्चों को लगता है हम पुण्यवान हैं हमारी पुणीतता के कारण पिताश्री को काफ़ी वेतन मिल रहा है तो इन्हें चाहिए कि वे हमारे शौक पूरे करें में में सभी सुख सुख के लिए ही तड़पते हैं, लेकिन सत्य सुख किस बात में है यह ज्ञात होते हुए भी हम उसकी ओर जानबूझकर ध्यान न देते हुए सुख का प्रयत्न करते हैं गृहस्थी में सुख प्राप्त हो इसीलिए जितनी लगन से हम काम करते हैं उसका चौथा हिस्सा भी ईश्वर प्राप्ति के लिए लगाए तो हमारा काम सफल होगा आनंद की प्राप्ति के लिए जो साधन हम करते हैं वह गलत है तात्कालिक सुख के लिए हम तड़पते हैं उसके कारण हमारे पल्ले दुख ही दुख आता है अतः वैसा न करते हुए शाश्वत सुख की प्राप्ति के लिए हमें साधना करनी चाहिए विश्व में एक बात के लिए बंधन होता है हर बात के लिए नियम निर्धारित है उन नियमों का यदि उल्लंघन करेंगे तो दुरावस्था निर्माण होगी उसी प्रकार परिवार में हर एक सदस्य का कर्तव्य निर्धारित होता है इस प्रकार कर्तव्य का ध्यान जहाँ होता है उस घर में नियमानुसार कार्य होता है ऐसा सब मानते हैं जो परिवार नियमानुसार काम करेगा वह सुखी परिवार होगा मानो कि हमने एक मकान बनवाया उसमें दरवाजे बनवाए दीवारों में खिड़कियां बनवाई ऊपर छत को वायु के लिए झरोखा बनाए और यदि झरोखों ने सोचा कि हमारा आकार छोटा क्यों हम भी दरवाज़ा की तरह आकार से बड़े बनेंगे और वे दरवाज़ों की तरह बड़े बने खिड़कियों ने भी ऐसा ही सोचा और वे भी दरवाजों की तरह आकार से बड़ी बनी तो घर की दशा क्या होगी ये सब ऐसा ये सब जैसा अयोग्य है वैसे ही परिवार में हर कोई यदि कहेगा कि मेरा ही कहना सही है और जहां बड़ों की प्रतिष्ठा नहीं होगी तो उस परिवार की दुर्दशा होने में निलंब नहीं हो लगेगा अपने घर का वातावरण शुद्ध शांत और पवित्र हो नारायण नारायण